सीमत भगवत गीता सांकर भाष्य अध्याय 18 स्वकर्मणा भगवत अभ्यर्चन भक्ति सिद्धिप्रातिल ज्ञाननिष्ठा योग्यता याननिष्ठा मोक्षफ स सा भगवद्भक्तिग अधुना संघार प्रकरणे शास्त्रार्थ निश्चय दाढ़्याय अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करना रूप भक्ति योग की सिद्धि अर्थात फल ज्ञान निष्ठा की योग्यता है जिस भक्ति योग से होने वाली ज्ञान निष्ठा अंत में मोक्ष रूप फल देने वाली होती है उस भगवत भक्ति योग की अब शास्त्र अभिप्राय के उपसंहार प्रकरण में शास्त्र अभिप्राय के निश्चय को दृढ़ करने के लिए स्तुति की जाती है सर्वर्माण्य सर्व सदा कर्वाणो मद्यपाश्रय मत्प्रसाद्वापनों शाश्वत प्रतिसिद्धानि अपि सदा कर्वाण अनुतिष्ठन् मश्रय अहम् वासुदेव ईश्वर यस्य च। मद व्यपाश्रयो मय्यर्त सर्वात्म भाव स अपि मत प्रसाद मम ईश्वर से प्रसाद अवापनों शाश्वत नि वैष्णव पदम सदा सब कर्मों को करने वाला अर्थात कर्मों को भी करने वाला जो मद्यपाश्रय भक्त है जिसका मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ ऐसा मुझे ही अपना सब कुछ अर्पण कर देने वाला जो भक्त है वह भी मुझ ईश्वर के अनुग्रह से विष्णु के शाश्वत नित्य अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है यस्माद एवं तस्माद जबकि यह बात है इसलिए कि तसा सर्व कर्मा मई सन्य मत पर बुद्धि योगाश्रित्य मच्चि सतत भव चेतसा विवेकबुद्ध्याकर्मा दृष्टादृष्टा मयि ईश्वरे सन्य ये यदस्ती उत्यायन मत्पर अहम वासुदेव पर तब सत्पर सन मै मै समाहित सततम् सर्वदा सुद्धि बुद्धिग तम और उपाश्रि फल वाले समस्त कर्मों को विवेक बुद्धि से अर्था य इस श्लोक में बतलाए हुए भाव से मुझ ईश्वर में समर्पण करके तथा मेरे परायण होकर अर्थात मैं वासुदेव ही जिसका पर परम गति हूँ ऐसा होकर मुझ में बुद्धि को स्थिर करना रूप बुद्धि योग का आश्रय लेकर बुद्धि योग के अनन्वरण होकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो अर्थात जिसका निरंतर मुझ में ही चित्त रहे ऐसा हो मच्चितासर्वुर्गा मतप्रदरसी अथ चेमकारा न शोष्य विनक्ष मच्चि सर्वुर्गा सर्वाणी दुस्तरा संसार हेतु मत्प्रद्यसी अतिक्रमिष्य अथ चेह मदुम अहंकारात पंडितः अहम इति न श्रोष्यसी न ग्रहीष्यसी ततः तव विनक्ष्यसी विनाशम गमिष्यसी मुझमें चित्तवाला होकर तू समस्त कठिनाइयों को अर्थात जन्म मरण रूप संसार के समस्त कारणों को मेरे अनुग्रह से तर जाएगा सबसे पार हो जाएगा परंतु यदि तू मेरे कहे हुए वचनों को अहंकार से मैं पंडित हूँ ऐसा समझकर नहीं सुनेगा ग्रहण नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा नाश को प्राप्त हो जाएगा इदम चवया न मंतव्य स्वतंत्र अहम किमर्थम इति। तुझे यह भी नहीं समझना चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूँ दूसरे का कहना क्यों करूँ यद हंंकार आश्रित न ज्योत् मनसे न मिथ्य व्यवसायस्ते प्रकृति यश्रि नोटी नुद्ध कर मससे चिंत निश्चय कौशि मिथ्यावसा ते तव यस्मा प्रकृति छत्रस्वभाव ोगक्षति जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरी प्रकृत तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे तो युद्ध में नियुक्त कर देगा यस्माच्च क्योंकि स्वभावन कौंतेय निब्ध स्वेन कर्मणां करिष्यस्य कर कर कर्म नेहा्यसोित स्वभाजेन शौरिया कौन्तेय निबद्धो निश्चय बद्ध शेन आत्मीयन कर्मण कर्म नईसी य मोहाद विवेकता क्यसि अवश अवश हे कौन्तेय तू तो उपरयुक्त वीरता आदि अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा निबद्ध हुआ दृढ़ता से बंधा हुआ है इसलिए जो कर्म तू मोह से अविवेक के कारण नहीं करना चाहता है वही कर्म विवश होकर करेगा यस्मा क्योंकि ईश्वर सर्वभूता हृदय से अर्जुन ठती भ्रामियन सर्वभूता यारूढ़ा नियया ईश्वर ईसनशीलो नारायण सर्वूता हृदेशे हृदयदेशे अर्जुन शुक्लात्त्मस्वभा इति अहश्च तिष्ठति स्थित लभते हे अर्जुन ईश्वर अर्थात सबका शासन करने वाला नारायण समस्त प्राणियों के हृदय देश में स्थित है जो शुक्ल स्वच्छ शुद्ध अंतरात्मा स्वभाव वाला हो अर्थात पवित्र अंतकरण युक्त हो उसका नाम अर्जुन है क्योंकि अहस् कृष्ण महरुनम च इस कथन में अर्जुन शब्द शुद्धता का वाचक देखा गया है स कथम तिषति इतिहास वह ईश्वर कैसे स्थित है सो कहते हैं भ्रमयन भ्रम भ्रमण कार्यन इति इव शब्दः अत्र इवश यथा दारूकुषादी पुरुषादीनि मयया छदमना छद्मना ठति इति है समस्त प्राणियों को यंत्र पर आरूढ़ हुई चढ़ी हुई कठपुतलियों की भांति भ्रमाता हुआ भ्रमण कराता हुआ स्थित है यहाँ इव भांति शब्द अधिक समझना चाहिए अर्थात जैसे यंत्र रूप आरूढ़ कठपुतली आदि को खिलाड़ी माया से भ्रमाता हुआ स्थित रहता है उसी तरह ईश्वर सबके हृदय में स्थित है इस प्रकार इसका संबंध है तमे शरण गर्व भारत तत्सद शांति स्थान प्राप्य तम एव ईश्वर शरण आश्रिय संसारार्थी हरणा गच्छ आश्रम सर्वेन हे भारत तत तत्द ईश्वराुग्रहाम प्रकृष्ठा शांतिम पराम उपरतिम स्थानमच मम विष्णो परम पदम अवापसि शाश्वतम नि्यम हे भारत तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में जा अर्थात संसार के समस्त क्लेशों का नाश करने के लिए मन वाणी और शरीर द्वारा सब प्रकार से उस ईश्वर का ही आश्रय ग्रहण कर फिर उस ईश्वर के अनुग्रह से परम उत्तम शांति को अर्थात्परती को और स्थान को, अर्थात मुझ विष्णु के परम नित्य धाम को प्राप्त करेगा इति ते ज्ञानख्या गुह्याद गुह्यतर मैं विमृश्यद शेषेण यथेक्षति तथा इति कुरि एक ज्ञानम आख्या कथित गुह्याद गोप्याद गुह्यतरम अतिशयेन गुह्यम मैं सर्वरेण विमृश्य विमर्शन आलोचनाथो शास्त्रम अशेषेण समथोत यथा तथा यह से तथा कुर मुस्सुसे गुह्य अत्यंत गोपनीय रहस्य युक्त ज्ञान कहा है इस उपर युक्त शास्त्र को अर्थात ऊपर कहे हुए समस्त अर्थ को पूर्ण रूप से विचार कर इसके विषय में भली प्रकार आलोचना करके तेरी जैसी इच्छा हो वैसे ही कर भूय अपि मया उच्च मानम फिर भी मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुन सर्वगुह्यतम भूय शृण में परम वच इष्टोश मे दृढ़ तथो वक्षा मिते हितुह्यम सर्वुह्ये सर्व अत्यरहस्यम उत्त असत्न शुणु मे मम परम प्रकृष्ठ वचो वाक्यम अत्यंत मे अत्यंतगुह्युक्त मेरे परम उत्तम वचन को तू फिर भी सुन अर्थात जो वचन मैंने पहले अनेक बार कहे हैं उसको तू फिर से सुन। न भयाद नर्थकार वक्षा किष्ट प्रिय असी मे मम अभ्यभी, चारेन दृढ़ंभ्यचारेण तत तेन कारणेन वक्षा कथये ते हिमित परम ज्ञान प्राप्ति साधन तर्विता मैं जो कुछ कहूँगा वह भय से अथवा स्वार्थ के लिए नहीं कहूँगा किंतु तू मेरा दृढ़ एकांतिक प्रिय है यह समझकर केवल इसी कारण से तेरे हित की बात अर्थात परम ज्ञान प्राप्ति का साधन कहूँगा क्योंकि यही साधन सब हितों में उत्तम हित है